राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नई कक्षा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति धीरे-धीरे सब कुछ बदल रहा है एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है आपके भोग के लिए है आपके सुख के लिए है सुख की व्याख्या बदल गई है उपभोग भोग ही सुख है एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए टूथपेस्ट चाहिए यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है यह मुंह की दुर्गंध हटाता है यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है वो सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग-अलग करते हैं किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है जो चाहे चुन लीजिए यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए आकार रंग बनावट पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग-अलग एक से बढ़कर एक मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुविज्ञपित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली है हर माह उसमें नए-नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं साबुन ही देखिए एक में हल्की खुशबू है दूसरे में तेज एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है दूसरा पसीना रोकता है तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य उनका मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं ये लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं ये लीजिए शुद्ध गंगाजल में बना साबुन चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है पेरिस से परफ्यूम मंगाइए इतना ही और खर्च हो जाएगा यह प्रतिष्ठा चिन्ह है समाज में आपकी हैसियत जताते हैं पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं छोड़िए इस सामग्री को वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए जगह-जगह बुटीक खुल गए हैं नए-नए डिजाइन परिधान बाजार में आ गए हैं ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है घड़ी पहले समय दिखाती थी उससे यदि यही काम लेना हो तो 4 5 6 में मिल जाएगी हैसियत जताने के लिए आप 50 60000 से 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं संगीत की समझ हो या नहीं ईंटी म्यूजिक सिस्टम जरूरी है कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है खाने के लिए पांच सितारा होटल हैं वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं बीमार पड़ने पर पांच सितारा अस्पतालों में आइए सक्सोविथा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी मनचाहे फूल होंगे चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी कल भारत में भी यह संभव हो सकता है अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं चाहे वे हास यास्पद ही क्यों न हों यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की यह विशिष्ट जन का समाज है पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है आज सामंत बदल गए हैं सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है आस्थाओं का क्षरण हुआ है कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं उनमें सम्मोहन की शक्ति है वशीकरण की भी अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा यह गंभीर चिंता का विषय है हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती न बहुविज्ञपित शीतल पेयों से भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों हैं वे कूड़ा खाते समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है जैसे-जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी हमारे सांस्कृतिक अस्मिता का रास्तो हो ही रहा है हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं मर्यादाएं टूट रही हैं नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़ गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है उपभोक्तावाद की संस्कृति अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख श्यामाचरण दुबे विषय संयोजन डॉ चंद्रा सदायत और डॉ माधवी कुमार कलाकार मंजुमेनी तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो